राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम संस्कृति क्या है इस कार्यक्रम में दीप्ति सेन से संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर बातचीत कर रहे हैं मीनाक्षी मंगला जो अध्यापिका हैं और अरुण कुमार दास जो छात्र हैं तो प्रस्तुत है कार्यक्रम संस्कृति क्या है प्रोफेसर सेन आजकल नई शिक्षा नीति में सभ्यता और संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया है तो आप हमें बताएंगी कि सभ्यता से और संस्कृति से क्या तात्पर्य है हां ये दोनों शब्द सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं और ज्यादातर लोग इसी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये दोनों अलग-अलग हैं या एक ही है दरअसल इन दोनों में इतना सूक्ष्म अंतर है कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि सभ्यता और संस्कृति शायद एक ही चीज है परिसमीक रेखा तो है जरूर जो इनको दोनों को एक दूसरे से अलग करती है अब देखो सबसे पहले हमने जब मानव का जब हमने विकास देखा तो वो जंगलों से शुरू होता है जबकि व्यक्ति जगह-जगह पर भटकता फिरता था और पशुओं की तरह ही उसका आचार व्यवहार था तब से लेकर होते-होते प्रगति करते-करते आज इंसान कहां पहुंच गया है आज तो वह चांद में उड़ान भर रहा है और किन-किन ग्रहों उपग्रहों में पहुंचकर वहां पर अपने रहने के लिए व्यवस्था करना चाहता है नई-नई जगह देखना चाहता है नई ऊंचाइयों को छू रहा है यह तो आपको पता ही है तो यह जो कहानी मतलब जंगल से लेकर शुरू हुई और इस हद तक पहुंची इसको हम कहेंगे सभ्यता कि मनुष्य सभ्यता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है अब देखो सदियों से हम कई कार्यों को एक विशेष ढंग से करते रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वजों ने किया हम उन्हीं कार्यों को उसी विधि से करना पसंद करते हैं करने की विधि में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है लेकिन फिर भी वो जो परंपरा है करने की और जो विधि है वोजों की त्यों बनी रहती है जैसे हमारे रीति-रिवाज उदाहरण के लिए जन्म के बाद बच्चे का नामकरण विवाह के समय मंगल कार्य शुभ अवसर पर पर्व और त्यौहार हम मित्रों और संबंधियों के साथ मनाते हैं तो इस तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम हमेशा उसी तरह से करते हैं जैसे कि हमारे बड़े लोग करते चले आए और उन्होंने हमें भी करना सिखाया अब सबसे बड़ी साधारण सी बात है देखो घर में कोई आता है तो हम उसको नमस्ते कहते हैं फिर हम उसको पूछते हैं कि आप कैसे आए आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ आइए बैठिए पानी पीजिए या क्या लेंगे ये मेरे ख्याल में हम चाहे कोई भी भाषा क्यों ना बोलें ये हम करते जरूर हैं तो ये क्या है एक हमारी संस्कृति का अंग है यानी हमारे आचार विचार का एक तरीका है जो हमने अपने बड़ों से सीखा और सीखते ही चले जा रहे हैं और हमारे बाद भी जो लोग आएंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि एक बड़ा अच्छा अनुभव है जो हमें मिला और हम अपने आगे आने वालों को भी सिखाएं तो यह जो परंपरा है इसको हम कह सकते हैं संस्कृति लेकिन संस्कृति यहीं पर खत्म नहीं हो जाती उसमें और भी बहुत सी बातें आती हैं जैसे-जैसे सभ्यता मनुष्य सभ्य होता गया सभ्यता में प्रगति आती गई ठीक उसी तरह से हमारी अनुभूतियों को बांटने का तरीका और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदलता गया और आप देखते हैं कि कभी वो संगीत में आया जब लोगों ने बोलना सीखा भाषा जो है लिपिबद्ध होने लगी वो साहित्य के रूप में आया इसी तरह से कला वास्तुकला नृत्य और ऐसे बहुत सी चीजें हैं अभिनय नाटक वगैरह जो हैं ये सब हमारी संस्कृति का आगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ ही साथ चलती हैं तो स्कूल में प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को हम किस प्रकार से बता सकते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में यह हमारी सभ्यता है यह हमारी संस्कृति है बात यह है कि सभ्यता और संस्कृति यह इतना गहरा इतना बड़ा एक विषय है अपने अंदर इतनी सारी बातों को समेटे हुए है कि उसमें जितना आप गहरा पैठिए उतना ही कम है जितना हम जाते चले जाते हैं इसकी पता नहीं ओर छोर का पता ही नहीं चलता अब जहां तक बच्चों को बताने का है यह तो तभी हो सकता है जब पहले आपके मन में एक निश्चित धारणा हो कि क्या-क्या बच्चों को बताया जा सकता है जानते तो आप बहुत कुछ हैं आपने सीखा है या आपके अंदर अगर इच्छा है तो आप बहुत कुछ पढ़ पढ़ेंगे इधर-उधर से संग्रह करेंगे लेकिन कितनी बातें बच्चों के मन को छू सकती हैं असल बात यह नहीं कि हम उन्हें सुसंस्कृत बनाएं असल बात यह है कि हम उनको संस्कृति के प्रति जागृत करें उनके अंदर एक ऐसी भावना लाएं जिससे कि वो बड़े होकर अपने को भारतीय होने पर गर्व कर सके हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है हजारों हजारों साल पुरानी है हमारे मुनि बहुत दृष्टा थे त्रिकालज्ञ थे कितनी कितनी तपस्या करके उन्होंने जन कल्याण के लिए न जाने क्या-क्या किया आपको भागीरथ के बारे में पता है ना हां जी जो बहुत प्रयास से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए दधीचि हैं जिन्होंने अस्थि दान करने में भी ना नहीं किया राम की ही बात लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहा जाता है पन्ना दाई का आप ले लीजिए कि उसने अपने बेटे को समर्पित कर दिया अब आपको पता है कि बच्चों की बुद्धि का एक स्तर होता है आयु के साथ-साथ उनका बुद्धि विकास होता है और बौद्धिक विकास के साथ-साथ ही बहुत से उसके मन की ऐसी बातें होती है जिनको वो समझ सकता है कल्पना कर सकता है तो ये सब चीजें जो हैं ये आयु के साथ-साथ होती हैं परिपक्वता जिसको हम कहते हैं तो जब तक परिपक्वता समझने की नहीं आती है बच्चों को ये बताना बहुत व्यर्थ है कि ये हुआ वो हुआ ये संस्कृति है ये सभ्यता है तुमको ये जानना चाहिए वगैरह वगैरह असल बात है कि हम इसके प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना पैदा करें मुझे लगता है कि हमें जो में पढ़ाया जाता है उसमें जैसे आप कह हैं संस्कृति में इतने राजा महाराजाओं की कथाएं आती हैं आपसे तो सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसी कथाएं ऐसी रोचक कहानियां हमें क्लास में नहीं सुनाई जाती हमें सिर्फ कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो इधर की बातें मत सोचो और अगर जैसे हिस्ट्री है इस विशे में अगर ऐसा कोई जगह आ भी जाता है जिसमें कि कहानियां बताने का स्कोप रहता है फिर भी हमें बताई नहीं जाती अगर हम पूछे भी कि इसका कारण क्या है क्यों राजा को मारा गया दरअसल बात क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो एक ही ढंग से उनको प्रशिक्षण मिला और शायद स्कूल की कक्षा में आने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सोचने का प्रयास उतना नहीं किया जितना कि उनको करना चाहिए था और उसी का परिणाम है कि हमारी कक्षाओं में ऐसे ही शिक्षक भरे पड़े हैं जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलते हैं जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके बाद और भी कुछ बताया जा सकता है इसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं हैं इसका मुझे बहुत दुख है तो अगर वो सोचते नहीं तो क्यों नहीं पाठ्यक्रम में ही इसको लागू कर दिया जाए कि आ, पढ़ाई के साथ-साथ संस्कृति साथ, से ताल्लुक रखने वाली कुछ कहानियां रोचक कथाएं भी बच्चों को सुनाई जाएं एक शिक्षिका के नाते मैं समझती हूं कि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का इतना बोझ है कि शिक्षिका खुद यह अनुभव करती है कि उसके पास इतना समय नहीं रह जाता कि बच्चों को और बातें भी बताई जाएं देखो बात यह है कि समय का प्रश्न नहीं है अगर हम एक चीज को पहुंचने के एक चीज को बताने के बहुत सारे रास्ते होते हैं अब हमने किसी प्रदेश को लिया क्या शिक्षिका ऐसा नहीं कर सकती कि उस जगह के बारे में उसकी जलवायु के बारे में बताए और साथ ही साथ वहां पर क्या-क्या हुआ कौन से ऐसे बड़े लोग हुए जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी जिनके साहस की गाथाएं अभी तक लोग याद करते हैं और यह शिक्षक के ऊपर है अगर उसमें है कि कुछ अपने पाठ में वो नवीनता लाए उसको रोचक बनाए उसमें बहुत सारी सूचनाएं उसके माध्यम से बच्चों को दे जो कि भाषा से संबंधित है संस्कृति से संबंधित है इतिहास से संबंधित है तो आप देखेंगे कि आपका वो नीरस पाठ इतना सरस और इतना ज्ञानवर्धक हो जाएगा हां यह जरूर है कि अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं गया शिक्षकों के लिए अभी तो यह शिक्षा नीति लागू हुई है और इस दिशा में बहुत सा प्रयास किया जा रहा है शायद आपको पता नहीं है कि एक इस प्रकार का संगठन है जिसका नाम है स्पिकनककी जो कि इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है इसमें बहुत सारे कलाकार संगीतज्ञ और विभिन्न प्रकार के जितने कलाकार हैं नृत्य में और इसमें पारंगत हैं वो सभी संगठन के सदस्य हैं और लोग जगह-जगह पर जाकर ये लोग स्कूल में आयोजन करते हैं बैठक का आयोजन करते हैं बच्चे उनको सुनते हैं या उनका नृत्य देखते हैं और उसके बाद फिर वो उस राग के बारे में और किस तरह से उन्होंने सीखा मतलब ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं इनके बारे में वो बातचीत करते हैं मैं भी ऐसी एक दो सभाओं में गई थी जहां पर उस्ताद बिस्मिल्ला और भीमसेन जोशी जी वहां पर आए थे और वाकई में इतना अच्छा लगा जो हम रेडियो में सुनते हैं रिकॉर्ड्स में सुनते हैं उसके अतिरिक्त आमने-सामने जब हम इन कलाकारों को देखकर इनका गाना वगैरह सुनते हैं इनका बजाना सुनते हैं वो जो आनंद और अनुभव है वो सचमुच में दिमाग पर हमेशा के लिए अमित हो जाता है मैं तो इतनी बड़ी हूं मेरा ही यह हाल है तोुम् मैं सोषत्यों बच्चे जिनका मन बहुत ज्यादा नरम होता है, बहुत ज्यादा संवेदन शील होता है। उन पर तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता होगा क्यों तुम्हें कैसा लगेगा हर उन अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसी कोई सभाह हो। ें अच्छा लएगा और हमारी स्कूल में ऐसी सभाए एक तो हो भी चुकी हैं लेकिन जो समस्या मेरे साम है वह यह है कि जो बड़े बच्चे हैं के विल को कहा जाता है कि हां तुम आके बैठो्यों नहीं तो जो छोटे बच्चे हैं अगर वह आएंगे तो बड़ा शोर मचाएंगे तो हमें कभी इसका मौकाई ने मिला कि हम ऐसी सभावं में बैठे और इसका आनंद ले और कितने ही तस्वीरों में हमने देखा है इतने बड़े-बड़े कलाकार अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कभी हमने उनको आमने-सामने नहीं देखा तो ऐसे आमने-सामने देखने का अ, की इच्छा तो हमें होती है लेकिन हमें देखने का मौका नहीं दिया जाता देखो भाई अब ये अफसोस करना तो बेकार है कि क्या नहीं होता हम तो आज यहां पर बातचीत कर रहे हैं ना कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं जो नहीं हुआ उसके लिए सोचना क्या क्यों मीनाक्षी मेरे ख्याल से जब तक छोटे बच्चे ठीक है उनको सुना दिया लेकिन जब तक वो उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से उनको सुनाना ही अनिवार्य नहीं होगा मतलब सुनाना ही सिर्फ ठीक नहीं, नहीं होगा हाँ. क्योंकि छोटे बच्चों को चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें किसी भी चीज में तभी उनके ऊपर उसकी वो रह जाती है छवि रह जाती है क्योंकि छोटे बच्चों की शिक्षिका के नाते मैं यह अनुभव कर चुकी हूं कि अगर बच्चे किसी चीज को करें उसका जो उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है नहीं यहां पर तुम मेरे ख्याल में कुछ गलती कर रही हो क्योंकि सिखाने से वो सीख जाते हैं ठीक है उनको आनंद आता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए वैसा एक वातावरण का आयोजन करना क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं जिस तरह की हवा में सांस लेते हैं अपने चारों ओर जिस प्रकार के क्रियाकलाप देखते हैं उसका प्रभाव स्थाई रहता है इसलिए कालांतर में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके मन में जिस चीज ने बहुत ज्यादा गहरा असर किया है उसी में उनकी फिर रुचि हो जाती है अगर तुम बहुत सारे कलाकारों की जीवनी को पढ़ो जैसे मैंने उदय शंकर के बारे में पढ़ा रवि शंकर के बारे में पढ़ा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि उनके घर में एक इस प्रकार का वातावरण था जिसने उन्हें उत्तेजना दी प्रेरित किया कि वो बाद में जब बड़े हुए तो उन्होंने उन चीजों को अपनाया और उसको सिर्फ अपनाया ही नहीं काफी आगे बढ़ाया बहुत नाम कमाया उसमें तो छोटे बच्चों को एक प्रकार का वातावरण देना जिसमें इस प्रकार की कला हो संगीत हो और बहुत तरह की क्रियाएं हूं जो आनंददायक तो हूं ही साथ में उनको अच्छा भी लगे देखो कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसे आ, क्या कहते हैं हमारे पर्व और त्यौहार यह देश ऐसा है जिसको कहते हैं कि 12 महीने में 13 पर्व होते हैं मतलब इतने ज्यादा पर्व और त्यौहार होते हैं कोई दिन ऐसा नहीं जिसको हम नहीं मनाते कभी मंगलवार है तो उसको हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं सोमवार है तो हम देवी का व्रत कर रहे हैं शुक्रवार है तो किसी और देवी को मान रहे हैं मतलब ये हमारे धर्म में ही नहीं ईसाई धर्म है मुसलमानों का धर्म है सभी के एक विशेष दिन है जिसको वो लोग बड़े चाव से मनाते हैं पर्व मनाते हैं उत्सव मनाते हैं तो अगर उस मौके पर उस मौके पर हम क्या देखते हैं घर में काफी चहल-पहल होती है नए कपड़े सिले जा रहे हैं घर में सब लोग कह रहे हैं अरे तुम क्रिसमस में क्या करोगे कहां जाओगे क्या खाओगे वगैरह-वगैरह दशहरा आने वाला होता है दिवाली आने वाली होती है हमको ये होता है बाजार में जाकर हम क्या-क्या चीजें अपने लिए और अपने परिवार के सदस्य के लिए और दोस्तों के लिए मित्रों के लिए हम क्या खरीदेंगे तो इस चहल-पहल में बच्चे को यह तो पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है कुछ मनाया जा रहा है तो अगर हम उसकी कहानी बच्चों को जैसे मीनाक्षी तुम पढ़ाती हो उन बच्चों को जो 4 से लेकर 6 या 7 साल के बच्चे हैं हां अगर तुम उनको जैसे दिवाली आने वाली है अब दिवाली का पर्व वैसे धार्मिक जो भी महत्व रखता हो उसका असल कारण क्या है बताओ सफाई है ना घर को साफ करना तो घर को साफ करने के लिए हम बच्चों को सिखा ही सकते हैं अपनी कक्षा को हम उनसे कहें कि इसको बिल्कुल साफ सुथरा करके झक झक कर दें एकदम चमक जाए हमारा कमरा फिर उसको हम कैसे सजाएं उसके लिए हम उनको एक्टिविटी या क्रिया दे सकते हैं जैसे आपको पता है हर पर्व और उत्सव पर हम लोग बंधनवार बनाते हैं यह भारतीय है संस्कृति का ही अंश है तो हम बच्चों को सिखा दें खूब सारे आम के पत्ते तोड़कर पेड़ तो बहुत हैं आम के पत्ते भी बहुत हैं उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है खर्चा भी नहीं है सुतली खरीदिए और बच्चों को दिखा दीजिएगा बंधनवार कैसे बनाए जाते हैं जब बन जाए बच्चों ने बनाया उसको आप क्लास में सजा दीजिए उनको रंगोली का डिजाइन बनाना सिखा दीजिए और फिर उसके चारों तरफ आप दिए जला दीजिए फिर जो भी जिस तरह से भी उसको मनाते हैं थोड़ा सा स्कूल में मना लीजिए बच्चों को खूब खिलाना पिलाना उनको मिठाई बिठाई थोड़ा कुछ खिला दीजिए तो बच्चों को पता लग जाता है दिवाली किस तरह से मनाई जाती है होली जैसे आती है अब होली बहुत अच्छा त्यौहार है आजकल हम इतनी ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में होली के पर्व जैसा कोई पर्व नहीं है जिसमें राष्ट्रीय एकता आती है हम जब छोटे बच्चे थे हमने देखा कि हमारे पड़ोस में मुसलमान भी रहते थे सिख भी रहते थे ईसाई भी रहते थे और जब होली होती थी उस समय पता ही नहीं चलता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है सब बड़े खुशी से होली है करके सब एक-एक के घर पर पहुंचे रंग लगाया गले मिले और फिर जिसके पास जो भी कुछ खिलाने के लिए है मीठा नमकीन वो बाहर निकाल देता था आजकल के जो आ, सामाजिक इतना कुछ उथल-पुथल हो रहा है जहां पर इतनी लड़ाइयां हो रही हैं मेरे ख्याल में यहां और भी जरूरी हो गया है कि हम बच्चों में शुरू से ही इन भावनाओं को पैदा करें क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना देश प्रेम की भावना यह कोई सुगंधित द्रव्य नहीं है जिसको कि हम भार सज धज कर जब जाएं तो थोड़ा सा छिड़क लें हमारे से खुशबू आए हम अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी मतलब यह तो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनना चाहिए एक आदत बननी चाहिए यह तो आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए कि किस प्रकार हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में छोटे बच्चों को बता सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से अड़चन वहां आती है जब ये बच्चे बड़े होकर या फिर छोटे ही अपने दूसरे भारत के दूसरे प्रांतों में जाते हैं जैसे साउथ में गए तो वहां की भाषा उनको इतनी अजीब लगती है कि उसके बारे में फिर वो समझ नहीं पाते देखो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें जैसा मैंने कहा कि संस्कृति जो है वो एक स्वभाव की तरह हमको उसे डालना होगा बच्चे के अंदर पनपाना होगा तो अगर हम यह करें कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम रख लें अपनी कक्षा में जैसे मैंने बताया पर्व और त्यौहार को मनाना दूसरा तरीका है एक कक्षा में बहुत तरह के भाषा भाषी बच्चे आते हैं अगर उनके जो विशिष्ट दिन है